आध्यात्म रामायण बालकांड द्वितीय सर्ग भार पीड़िता पृथ्वी का देवताओं के पास जाना और भगवान का उनकी प्रार्थना से प्रकट होकर उन्हें धैर्य बंधाना पार्वती उच धन्यस्में अनुगृहितास्में कृतार्थस्में जगत प्रभो वे में संदेह ग्रंथिर्भवद अनुग्रहा पार्वती जी बोले हे जगत प्रभो आपकी कृपा से अनुगृहित होकर मैं धन्य और कृतकृत हो गई तथा मेरी कठिन संदेह ग्रंथि टूट गई तन्मुखा गलित राम तत्वामृतरसाजनम पिबंत्या मे मनो न तृप्यति भवाप हे देव आपके मुख से चूते हुए भवभयहारीम तत्व अमृतमय रसायन का पान करते करते मेरा मन तृप्त नहीं होता श्री रामस्य कथा तत् श्रुता संक्षेप मया इधान स्रोत मीक्षा मे मैंने आपके मुख से श्री राम जी की कथा संक्षेप से सुनी अब मैं उसे स्पष्ट शब्दों में विस्तार पूर्वक सुनना चाहते हूँ श्री महादेव उवाच श्रृणुदेव प्रभक्षा मैं गुहयादुहतरम महत अध्याम रामचरित रामे पुरा मव श्री महादेव जी बोले हे देवी सुनो मैं तुम्हें गुह्य से भी गुह्य महान आध्यात्म रामायण सुनाता हूँ जो पहले मुझे श्री रामचंद्र जी ने ही सुनाई थी वद वद्य कथ शृणुतापत्रपह यशुत्मुचंतु अज्ञानोत्थ महाभयात प्राप्नोति परमा दीर्घा पुत्र संतति अब मैं तुम्हें वह तापत्रयहारी आध्यात्म रामायण सुनाता हूँ सावधान होकर सुनो जिसके सुनने से जीव अज्ञान जन महाभय से छूट जाता है और परम ऐश्वर्य दीर्घ तथा तो पुत्रपौत्रादिप्राप्तकर्ता है भूमिभारेण भगना दसवदन मुखाशेषो गणा धृत्वा गोरूपम दिवज मुनिजन माकसन से ग्वाक व्यसनमगत ब्रह्मणेपाह सर्व ब्रह्मध्या मुहूर्त सकलमपि अपी हृदा एक बार रावण आदि राक्षसों के भार से व्यथित हो पृथ्वी गौ का रूप धारण कर देवता और मुनिजनों के सहित श्री ब्रह्मा जी के लोक को गई वहां पहुंचकर उसने रोते हुए अपने पर पड़ा हुआ सारा दुख ब्रह्मा जी से कहा तब ब्रह्मा जी ने एक मुहूर्त तक झानस्थ हो अपने मन में उनके दुख निवृत्ति का संपूर्ण उपाय जान लिया क्योंकि वे सर्वातरयामी हैं तस्मा क्षीर समुद्रतीर मगमद ब्रह्माथ देवैवृत दिव्या चाखिल लोकहृय स्थनम सर्व्ञमी संहरि अस्तौश सिद्ध निर्मल पद तो पुराणोदी भक्त गदगदिराष्पयी व्रत तत्पश्चात वहाँ से समस्त देवताओं के सहित श्री ब्रह्मा जी पृथ्वी को साथ लेकर क्षीर सागर के तट पर गए और वहाँ उन्होंने अत्यंत निर्मल आनंदाशुओं से परिप्लुत हो अखिल लोकांत्यामी अजर सर्वज्ञ भगवान हरि की अति निर्मल भक्ति युक्त गद्दवाणी से श्रुति सिद्ध विमल पदों और पुराणोक्त स्त्रोत्रों द्वारा स्तुति की